उपस्थित सभी सज्जनों माताओं का स्वागत है अभी कक्षा के पहले जो मंत्र हमने बोला यह मंत्र गुरु और शिष्य के बीच में अध्यापक और छात्र के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए कैसा भाव होना चाहिए और पठन पाठन के समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बताता है

यहाँ से यहाँ एक पुस्तक ध्रम विज्ञान आपको उपलब्ध तो हो सकेगी उसमें ये मंत्र भी दिया है और उसका अर्थ भी दिया है सामान्यतया जो अर्थ है सबसे पहले कहा सहना अवतु सह नव अवतु हम आपस में एक दूसरे की रक्षा करें अध्यापक और छात्र ये भावना लेकर के चल रहे हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करें सहनऊुना

हम दोनों एक साथ साथ साधनों का उपयोग करें मिलकर के करें समान साधनों का उपयोग करें सहवीर्यम करवा वही हम एक साथ पुरुषार्थ करें मिलकर के पुरुषार्थ करें तेजस्वी नावधीत वस्तु जो हमने पढ़ा है वह हमारा तेजस्वी हो जाए तेजस्वी से अभिप्राय वो प्रकाशित हो

तेजस्वीता दो ढंग से देखी जा सकती है एक अपने जीवन में और एक समाज की दृष्टि से जो मैंने पढ़ा है वो यदि मेरे जीवन में उतरता है तो वो मेरा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो गया तो जो मैं पढ़ रहा हूँ जो हम पढ़ पढ़ा रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरे ये एक तेजस्विता का अर्थ हुआ और दूसरा जो हमने पढ़ा है सुना है वो संसार में भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ये भी उसकी तेजस्विता है

जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो अधिक से अधिक हमारे जीवन में उतरे और समाज में अधिक से अधिक, अधिक फैले माँ विदिशा वही हम आपस में देश न करें हम आपस में अपना प्रेम बनाए रखें ये भावना इस मंत्र के अंदर दी गई है और ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं तो तीन बार शांति कहा शांति ही शांति ही शांति हमारे तीन तरह के दुख आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदैविक दुख शांत हों

वो दुख हमारे कम हों समाप्त हों इस उद्देश्य से ये सारी भावना हमने की है तो दिन में होने वाली सब कक्षाओं के पहले ये मंत्र बोला जाएगा जिनको मंत्र का अर्थ पता है वो भावना को साथ में बना के रखेंगे जिनको नहीं पता है वो उसको थोड़ा समझ लेंगे और इस भावना के साथ जब हम मंत्र पाठ करेंगे और उस भावना से भावित होकर के जब हम कक्षा के अंदर रहेंगे जो हमने सुनाया उसको हम अधिक ग्रहण कर सकेंगे और हमारे अपने और समाज के लिए वो अधिक उपयोगी हो सकेंगे

शिविर में अलग अलग कक्षाएं आपके सामने होंगी अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के वो कक्षाएं रखी गई हैं। कुल मिलाकर के एक सामूहिक उद्देश्य है कि साधना और योग पथ का एक प्रारूप एक स्वरूप व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो करके आए सब तरह की कुछ आगे की कुछ पीछे की सारी बातें उसके सामने आए इस मार्ग पर कैसे चलना है जो अत्यावश्यक बातें हैं वो कुछ अधिक विस्तार से कुछ बातें आगे की है वो मात्र जानकारी की दृष्टि से

अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातें आपके सामने रखी जाएंगी आप में से जो साधक पहले से आते रहे हैं अथवा में रत हैं, उनको तो जानकारी है चलना चाहता है अंदर से अपने आप को शुद्ध करने की और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा लेकर के कुछ प्रवृत्त तो होता है उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है मैं क्या तो जानू मैं क्या पढ़ू

कैसे मेरा ये मार्ग प्रशस्त हो मैं क्या करूं जिससे ये मेरा मार्ग प्रशस्त हो इसमें मेरी गति हो और कुछ जानने के बाद में और कुछ करने के बाद में मेरे को आखिर मिलेगा क्या इसकी भी मैं जानकारी हो तो ये सारा का सारा विषय इस कक्षा में मोटे मोटे तौर पर कुछ कुछ बिंदु आपके सामने ज्ञान कर्म और उपासना की कक्षा के अंदर रखा जाएगा तो ज्ञान का सामान्य अर्थ आप सभी जानते हैं ज्ञान का मतलब है यहां पर

कोई जानकारी और जानना जानने के बाद में आता है कर्म करना हम दिन भर का हमारा कार्यकलाप यही रहता है हम जानते हैं और फिर करते हैं जैसा जानते हैं वैसा ही करते हैं और जानने और करने के बाद में कुछ न कुछ उपयोगिता हमारे दिमाग में रहती है ऐसा करने के बाद में इसका मेरे को लाभ क्या होने वाला है इससे मेरा क्या हित होने वाला है इसका मैं क्या उपयोग करूंगा ये उपासना के अंतर्गत आएगा

वैसे तो हर व्यक्ति ज्ञान कर्म उपासना तीनों से युक्त ही रहता है मैं ने भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता कभी ना कभी कुछ ना कुछ जान रहा होता है चलते फिरते भी कुछ ना कुछ जान रहा होता है कुछ ना कुछ कर रहा होता है और किसी ना किसी चीज का उपयोग कर रहा होता है उपासना कर रहा होता है तो इतना व्यापक ये क्षेत्र है

हर व्यक्ति जानकर उपासना को करता है लेकिन कैसा ज्ञान हो रहा है कैसा ज्ञान हम कर रहे हैं कैसे कर्म हम कर रहे हैं कैसी उपासना कर रहे हैं इसके आधार पर व्यक्तियों को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं ज्ञान सब रहे हैं लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति ठीक जान रहा हो कोई गलत भी जान सकता है कर सब रहे हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि वो ठीक कर रहा हो और उपासना भी सभी कर रहे हैं

तो ईश्वर की उपासना हो या प्रकृति की हो या धन की हो किसी और की हो लेकिन किसकी उपासना कर रहे हैं ये मुख्य बात है इसलिए इस ज्ञान कर्म उपासना को जो इस कक्षा के अंदर बताया जाएगा इसको हम अगर एक विशेषण और जोड़ दें तो शुद्ध ज्ञान कैसे हमको करना चाहिए क्या करना चाहिए शुद्ध कर्म हमको क्या करने चाहिए और शुद्ध उपासना क्या होती है ये तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है

आप सभी यहां शिविर के अंदर आए हैं आपको इस शिविर के बारे में जानकारी मिली आपने जानकारी ली और वो जानकारी शुद्ध थी तो आप यहां पर ठीक स्थान पर पहुंच गए नहीं तो नहीं पहुंच सकते आपने जानकारी ली ठीक और ठीक ठीक रास्ते पर चलते हुए आए इसलिए यहां पहुंच गए शुद्ध जानकारी होते हुए भी अगर क्रिया हमारी इधर उधर हो जाती शुद्ध क्रिया नहीं होती तो आप यहां पर ठीक जगह पर नहीं आ सकते थे भले ही शुद्ध जान रहा हो और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध उपासना के बाद में

शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म के बाद में अगर आप यहां आए हैं अभी शिविर का उपयोग ले रहे हैं इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं ये अगर शुद्ध नहीं हो तो भी बात नहीं बनने वाली यहां जो आए हैं इसका ठीक ठीक उपयोग करें ये शुद्ध उपासना हो जाएगी तो इन तीन क्षेत्रों को हम अलग अलग करके देखेंगे लेकिन आप सभी यहां आए हैं आप लोगों की उपासना रात काल और सायकाल होगी तो करवाई जाएगी

उसके बारे में कुछ कुछ निर्देश वहां भी आपको बताए जाएंगे लेकिन उपासना के समय सारी चीजें बताना छोटी छोटी हर चीज बताना वहां संभव नहीं हो पाता है तो इन तीन के अंदर से पहली चीज उपासना के बारे में कुछ विषय आपके सामने मैं रखूंगा और विविध कक्षाओं के अंदर अलग अलग विषय आपके सामने आते रहेंगे कैसे मन को एकाग्र करना है कैसे धारणा लगानी है कैसे जब करना है ईश्वर परिधान कैसे करना ये विषय आपके अलग अलग कक्षाओं के अंदर आएंगे

उपासना का एक अर्थ स्वामी दयानंद जी ने किया ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाना ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाना तो ये वो अर्थ है जो बिल्कुल अंतिम अर्थ है बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ है आप और हम जो उपासना के नाम से करते हैं काल कुछ समय बैठते हैं ध्यान अवस्थित होते हैं शाम को बैठते हैं इसके अंदर तो अभी हम ईश्वर के आनंद के अंदर मग्न नहीं होते क्योंकि हमारी अभी

असंप्रजात समाधि नहीं है असंप्रजात समाधि में ही ईश्वर के आनंद की अनुभूति होती है हम तो उससे नीचे हैं लेकिन फिर भी इसके लिए उपासना शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है इसको उपासना ही कहा जाता है इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं कहूं भोजन पकाना एक शब्द है भोजन पकाना या रसोई पकाना तो किस क्रिया को भोजन पकाना कहेंगे हम

पकाने का वैसा तो मतलब होता है अग्नि के ऊपर कोई बर्तन रखा कोई आहार रखा और वो अब गल रहा है नरम हो रहा है ये पकाना हुआ लेकिन उससे पहले जब माताएं सब्जी काटती हैं आटा उसलती हैं उस समय तो कोई अग्नि चल नहीं रही होती उस समय तो भोजन पक नहीं रहा होता लेकिन उसको भी हम कहते हैं भोजन भोजन पका रहे हैं अगर कोई माता भोजन को सब्जी को काट रही है आटा उसन रही है

और कोई आके पूछे जी माता जी कहाँ हैं मैं कहेंगे रसोई में खाना पका रही हैं। वस्तुतः तो अग्नि वहां अभी जला नहीं रखी है लेकिन उसको भी खाना पकाने के अंदर कहा जाता है तो जो भोजन पकाने का मुख्य अर्थ है उससे प्रारंभ क्रियाएं भी भोजन पकाने के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसे ही ईश्वर के आनंद में मग्न होना ये इसका मुख्य अर्थ है उपासना का ईश्वर के आनंद को लेना ये ईश्वर की उपासना है लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं

उसके लिए जो हम अभ्यास करते हैं ध्यान में बैठ करके जब करते हैं अपनी मानसिक स्थिति अच्छी बनाते हैं वैराग्य की भावनाएं उभारते हैं इसको भी उपासना ऐसे गौण रूप से कहा जा सकता है तो यहां जो व्यवहार होगा उपासना का ये अभी गौण व्यवहार के रूप में हम बात करें उपासना का मुख्य कार्य बैठ करके मानसिक रूप से किया जाता है उस मुख्य कार्य को ही करना

और बताया जाता है लेकिन उससे पहले और छोटी छोटी सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारी उपासना अच्छी होने के लिए आवश्यक है छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिसको कि एक दृष्टि से देखो तो कोई महत्व नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें भी मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करती हैं एक उदाहरण के रूप में मैं कि कोई व्यक्ति साइकिल से जाना चाहता है

तो साइकिल चलाने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है साइकिल होनी चाहिए और उस व्यक्ति का मैं कुछ ताकत होनी चाहिए कि वो साइकिल चला सके और चला के अपने गंतव्य पर पहुंच जाए लेकिन जो व्यक्ति किसी की सामर्थ्य कम हो शक्ति कम हो लेकिन पहुंचना तो वो जल्दी चाहता है उसके लिए उसको क्या करना होगा सामर्थ्य अभी एकदम बढ़ा नहीं सकता ताकत एक दो दिन में एक दो महीने में बढ़ नहीं पाती वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी तब बढ़ेगी

लेकिन पहुंचना वो भी चाहता है जल्दी से चाहता है अच्छी तरह चलना चाहता है तो वो क्या करता है अभ्यास अभी करता है मैं कुछ छोटी बातें बताना चाह रहा हूं कि वो अपनी साइकिल को देखेगा साइकिल तो है लेकिन क्या उसके अंदर तेल डाला हुआ है अगर तेल ना डाला हुआ हो तो साइकिल तो वही है लेकिन जोर अधिक लगेगा उसको और अगर वो छोटा सा एक काम कर ले सा तेल डाल दे उसमें तो उतनी ही ताकत वो साइकिल लेकिन वो जल्दी चलेगा

आसानी से चलेगा अपने लक्ष्य में वो ये तेल डालना भी सहायक होगा हवा कितनी है पहियों के अंदर टायर के अंदर वैसे तो ताकत वाला होगा तो कम हवा के अंदर भी खींच के ले जाएगा तेजी से, उसके लिए अलग बात है लेकिन हम तो कम सामर्थ्य वाले हैं हम बिल्कुल प्रारंभिक व्यक्ति हैं साधना के लिए हमको तो इन दूसरी बातों पर भी ध्यान देना होगा रोज तो ठीक हवा भी भरेगा उसके अंदर केवल हवा भरने से भी उसकी गति के अंदर अंतर आ जाएगा आप ओलंपिक के अंदर जब खिलाड़ी होते हैं साइकिल चलाते हैं

उनके देखिए वस्त्र कैसे पहनते हैं वो एक वस्त्र हम पहनते हैं हम साइकिल चलाएं और एक उनके देखिए वो बिल्कुल सटे हुए वस्त्र पहनते हैं क्यों पहनते हैं सटे हुए वस्त्र अगर वस्त्र थोड़े खुले हुए हो ऐसी चादर हो कुर्ता हो तो वायु का प्रतिरोध अधिक होगा है छोटी सी बात यूं तो हम चला सकते हैं वैसे कपड़े पहनते भी और दुनिया भर चलाती ही है लेकिन जब व्यक्ति विशेष लक्ष्य को लेकर के चलता है

शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और छोटी छोटी बातों पर उसको ध्यान देना होगा वो जो खिलाड़ी है साइकिल चलाता है जो ओलंपिक या एशिया के अंदर भाग ले रहा है उसका लक्ष्य है कैसे मैं अपना आधा सेकंड भी कम कर सकूं या एक सेकंड भी कम कर सकूं और शीघ्रता से पहुंच सकूं। शक्ति पे भी ध्यान देगा वो लेकिन इन छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देगा और जो खिलाड़ी इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता उसकी गति कम हो जाएगी शक्ति होते हुए भी कम हो जाएगी तो हमारे को भी

लक्ष्य की तरफ बढ़ना है विशेष साधना करनी है तो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी हमारे को ध्यान देना हो तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सामर्थ्य शक्ति है उसी सामर्थ्य के रहते हुए हम कुछ जल्दी बढ़ सकेंगे कुछ अच्छे तरह पढ़ सकेंगे जब व्यक्ति उपासना करने की सोचता है उपासना के लिए बैठता है तो जो उसको और परिवेश और स्थितियां बनानी होती है तो सबसे पहले उसको देखना होगा कि मैं किस समय उपासना कर रहा समय को देखेगा

को देखेगा बिछौने को देखेगा अपने शरीर की स्थिति देखेगा मन की स्थिति देखेगा। मन की स्थिति उपासना के लिए सबसे मुख्य है वो ही प्रधान है लेकिन फिर भी दूसरी चीजें भी आवश्यक जब भी हम उपासना करते हैं उसमें सबसे पहले हमारे को समय देखना होगा कि उपासना का समय कौन सा है हमारे लिए कौन सा समय उपयुक्त है जैसे कि विधान हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि सुबह और शाम की संध्या का समय

अथवा प्रातःकाल चार पांच बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त का समय ये वो समय है जहां की हम अधिक अच्छी तरह से उपासना कर सकते हैं ये प्रकृति की दृष्टि से समय की उपयुक्तता है बहुत अधिक ठंड नहीं हो बहुत अधिक गर्मी नहीं हो ये प्रकृति की दृष्टि से हम उपयुक्त काल को सोच सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारा व्यक्तिगत काल भी हम सोच सकते हैं उसमें कि मेरे को कौन सा समय उपयुक्त है

हर व्यक्ति अपना विशेष व्यक्तित्व रखता है उसकी अपनी दिनचर्या होती है विशेष कार्य होते हैं विशेष व्यस्तताएं होती हैं। तो आवश्यक नहीं है कि जिस समय सुबह चार बजे अगर उपासना तो पांच बजे ही करनी है हो सकता है किसी की इस तरह का नौकरी हो ऐसी सेवा हो कि उसमें उस समय तो वो सेवा कर रहा है वहां पर वो आकर आएगा अथवा दिन में करेगा उपासना तो प्राकृतिक दृष्टि से अनुकूलता भी हमको देखनी है और अपने जीवन की

दिनचर्या के अनुसार भी हम अनुकूलता देख सकते हैं अगर किसी का दोनों का उपयुक्त समय मिल जाता है तो बहुत अच्छा है तो हम जिस उप समय उपासना करना चाहते हैं पहले तो हम अपना समय तय करें कौन सा समय मेरे लिए उपयुक्त है आपके घर के पास यदि पांच बजे कोई विशेष ध्वनि यंत्र चलता है मंदिर के पास की आवाजें आती है यदि भी समय अच्छा है पांच बजे उपासना का यहाँ पांच बजे उपासना करते हैं लेकिन वहां वो टेपिकॉर्डली इतनी तेजी से चलता है पांच से साढ़े पांच या छह आपके लिए वो फिर उपयुक्त समय नहीं रह पाएगा या तो आप व्यवस्था करें

आवाज ना आए अथवा अच्छा तो आपको अपना समय बदलना होगा हम अपनी परिस्थिति के अनुसार केवल नहीं चल पाते हैं समाज की भी स्थितियां बहुत सारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो उपासना का समय कौन सा हो ये अपना अपना व्यक्तिगत हमको निर्धारित करना चाहिए विवेचना करके अपनी परिस्थिति को देखकर दूसरा बात है कि उपासना का स्थान हमारा कौन सा हो जो स्थान हमको सब जो उपलब्ध है जिस व्यक्ति के पास जैसा स्थान उपलब्ध है जैसा घर उपलब्ध है जैसा गाँव या शहर उपलब्ध है

उसको तो वो छोड़ नहीं सकता जो छोड़ सकते हैं उनकी अलग बात है वो आश्रम में जाएंगे जंगल में जाएंगे लेकिन यदि आपको वहीं रहना है तो उसी स्थिति में आपके लिए जो सबसे उपयुक्त स्थान है उसका आपको चयन करना होगा घर के अंदर कौन सा कमरा आपके लिए उपयुक्त है वो करना होगा हम हर कार्य के लिए ऐसा ही करते हैं इसके भी हम ध्यान दे करके विशेष स्थान का चयन कर लें विशेष कमरे का चयन कर लें वो हमारे लिए स्थान होगा और प्रतिदिन यथा उसी स्थान पर हमको उपासना करनी चाहिए

स्थान और समय का यदि हम निश्चय कर लें और प्रतिदिन उसी समय और उसी स्थान पर हम उपासना के लिए प्रवृत्त हों तो ये भी हमारी साधना में उपासना में सहायक बनता है जब वो समय आता है तो स्वतः हमारी स्थितियाँ वैसी बनेगी अगर प्रतिदिन हम उसी समय करते हैं अगर हम प्रतिदिन एक ही स्थान पर उपासना करते हैं तो जब भी उस स्थान पर जाएंगे तो उस तरह का वातावरण हमारे मन में स्वतः बनेगा तो स्थान और काल की निश्चितता अनुकूलता हो ये भी हमारे को होना चाहिए

इसके बाद तीसरी बात आती है कि जिस बिछोने के ऊपर हम बैठे उस पर भी हमारे को ध्यान देना है हमारा बिछौना कैसा हो बहुत तपस्वी हो व्यक्ति और सोचता हो कि मैं बहुत सख्त पर कर सकूंगा कर सकते हैं अगर कोई बाधा नहीं हो तो लेकिन अगर ऐसा बिछोना है जिससे हमारे को चुभन हो रही है हमारे दर्द प्रारंभ हो गया है तो हमारे को आसन परिवर्तित कर लेना चाहिए

मन में आए कि भाई अच्छा आसन होना चाहिए चुभन नहीं हो ऐसा आसन होना चाहिए ऐसा बिछोना होना चाहिए तो बहुत अच्छे अच्छे मोटे मोटे गद्दे हमने लगा लिए तो तो तो रह पाएगी तो उपयुक्त -उप बिछोना भी हमारा होना चाहिए यह भी हमारे लिए आवश्यक है बिछोने के बाद में अब हमको हमारी शरीर की स्थिति देखिए यद्यपि उपासना का मुख्य कार्य मानसिक होता है

लेकिन शरीर की स्थिति भी बहुत आवश्यक है पूरे योग दर्शन के अंदर शरीर की स्थिति बताने के लिए वैसे तो तीन ही सूत्र है एक सूत्र के अंदर आसन की परिभाषा दे दी गई ये सब बातें आपको और योग दर्शन में बताई जाएंगी फिर सुखम आसन स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जिस स्थिति में हम रह सकते हैं वो आसन है

दूसरे सूत्र में बता दिया कि ये स्थिरता और सुखपूर्वकता कैसे आए वो एक छोटे से सूत्र में बता दिया। और तीसरे सूत्र में इसका फल बता दिया तीन सूत्र पूरे योगदर्शन में हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हमारे लिए काफी पतंजलि जी ने स्थिर सुखम आसनम की सिद्धि के लिए आसन स्थिर और सुखपूर्वक हो उसके लिए जो अगले सूत्र में कहा इसके उपाय उनमें से एक उपाय के ऊपर हम केंद्रित होंगे विशेष रूप से

हम आसन से कर भी सकते हैं उन्होंने सूत्र दिया प्रयत्न शैथिल्य दूसरा उपाय बताया अनंत समापत्ति प्रयत्न की शिथिलता प्रयत्न की शिथिलता ये एक उपाय उन्होंने बताया आसन की स्थिति शिथिल आसन हम कैसा लगाना चाहते हैं स्थिरतापूर्वक हो और उसमें हमारे को सुख, सुख स्थिति हो दुखद स्थिति न बने स्थिरता लाने के लिए उन्होंने उपाय बताया

प्रयत्न है हम कोई भी गति करते हैं शरीर की कोई गति होती है तो क्यों होती है वो गति उसके पीछे हमारा प्रयत्न विद्यमान रहता है बिना प्रयत्न के तो कोई भी शरीर के अंदर गति नहीं होने वाली है उन्होंने कहा कि आप शरीर को रोकना चाहते हो बाहर से फिर करना चाहते हो तो अंदर के प्रयत्न को रोक दो तो। जो आपने प्रयत्न करना है उसको रोक दो तो।

रोकने की जगह भी ये कहना ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने जो शब्द लिखा है प्रयत्न शिथिल लिया प्रयत्नों को शिथिल कर दो हमको अपने शरीर की स्थिति भी बना के रखनी हमको लुढ़क नहीं जाना है शरीर सीधा रहे कमर सीधी रहे गर्दन सीधी रहे ये भी हमको करना है इसमें भी तो कुछ ना कुछ प्रयत्न होगा ही ये प्रयत्न बनाए रखते हुए जो अतिरिक्त प्रयत्न है उस अतिरिक्त प्रयत्न को हमको छोड़ देना है यह है प्रयत्न की शिथिलता हम सभी जब उपासना करते हैं

तो उपासना में सबकी इच्छा है कि हम बहुत एकाग्र होना चाहते हैं एकाग्र बहुत तरह के उपाय हैं, अलग अलग तरीके से हम एकाग्र होते हैं ये एक छोटा सा उपाय है कि हम अगर प्रयत्न की शिथिलता करें इतने मात्र को भी अगर अच्छी तरह करें तो हम अपनी मन की स्थिति में परिवर्तन देख सकते हैं मन और शरीर का आपस में बहुत सीधा संबंध है शरीर में अगर गति हो रही है तो मन में तो गति हुई ही शरीर में क्रिया हुई है तो मन में मस्तिष्क में तो क्रिया

हुई है यदि हम अपने शरीर की क्रियाओं को रोकते हैं, तो मन की वो गतिविधियां वो क्रियाएं जो शरीर को संचालित करने के लिए थी वो तो शिथिल हो ही जाए तो आज थोड़ा सा हम अभ्यास नमूने के तौर पर भी करेंगे पहले आप लोग अपने आसन की स्थिति ठीक तरह से बना लीजिए जिस आसन में आप अभ्यस्त तो हो उसको लगा लीजिए जिनको बिल्कुल नहीं पता है सामान्यतः

आपको आसन के बारे में आज बताया होगा सुबह उपासना के आसन उनमें से कोई आसन आप लगा सकते हैं और अपने पैरों की स्थिति देख लीजिए आप सीधे हो।, तो हो अगल बगल में नहीं हो अपनी देख लीजिए और इसको समझने के लिए आप थोड़ा आगे पीछे झुक के देख सकते हैं आपको पता लगेगा कि किस स्थिति में मैं बिल्कुल बीच में हूं जिस समय हम हमारे कूल्हे की दोनों हड्डियां जमीन पर रहेंगी रेढ़ की हड्डी स्थिति रहेगी उस समय शरीर को

उपासना में रोके रखने के लिए हम कम से कम बल लगा रहे होंगे जैसे कोई एक बल्ली हो बहुत बड़ी उसको हम खड़ा करें और बिल्कुल अगर वो सीधी हो तो रोके रखने के लिए हमारे को बहुत कम प्रयास करना पड़ेगा अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो हमको तो बल अधिक लगाना पड़ेगा और अधिक टेढ़ी हो तो बल लगाना अधिक लगाना होगा हमारे को एक घंटा पौन घंटा आधा घंटा उपासना करनी है तो अपनी शक्ति कम से कम खर्च हो ये भी हमको ध्यान रखना है

श्वास भी कम चलेगी शक्ति कम खर्च होगी श्वास भी कम आवश्यकता रहेगी और देर तक हम बिना परेशानी का विपरीत प्रभाव हमारे नैठ गए हम थोड़ी देर तो पता नहीं लगेगा लेकिन बाद में कहीं दर्द हो जाएगा अथवा अनावश्यक हमारी शक्ति खर्च होती रहेगी तो इधर उधर हिलके देख कि हम कहां बीच की स्थिति है जैसे भी आप अभी बैठे हैं वैसे बैठ करके और

अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक बार अपने शरीर को देख लें आपको कैसा कहां अनुभव हो रहा है अब प्रयत्न शक्ति का मानसिक रूप से प्रयास करेंगे आप मन ही मन प्रेरणा दें अपने दोनों पैरों को

दोनों पैर शिथिल हो जाए मधपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे कि पैरों की स्थिति बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा हो। आप कमर के भाग पर आए कमर सीरी रहे इतने प्रयत्नों को छोड़ के, बाकी यदि अतिरिक्त प्रयत्न हो रहा हो

को हटा दें पेट को ढीला छोड़ दें स्वतः तो श्वास श्वास के साथ जो पेट फूलेगा या बिगड़ेगा उतने को छोड़ दें विशेष प्रयास नहीं अब अपने हाथों और कंधों पर आए कंधों को ढीला छोड़ दें इस तरह भी ढीला

नहीं छोड़ना कि आगे लुढ़क जाए सामान्य स्थिति में हाथों को ढीला छोड़ दें गर्दन को भी सामान्य स्थिति में रखते हुए ढीला छोड़ें, चाहे तो गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ ढिकाले बहुत थोड़ा सा अब अपनी चेहरे की मांसपेशियों पर मन को केंद्रित करें

और उनको भी ढीला छोड़ दें जबड़े को ढीला दें, जीभ को सामान्य छोड़ दें इनको विशेष स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रयत्न न हो आंखों की पलकों पर केंद्रित हों, आंखों को विशेष भीज करके बंद कर रखा हो तो ढीला छोड़ दें सहजता से आंखें बंद हो

अपने ललाट पर आए वहां यदि तलवटे हो खिंचाव हो तो ढीला छोड़ दें पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अब अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दे जिस स्थिति में आप आ गए हैं सुविधाजनक इस स्थिति में

पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर करते केवल सामान्य स्वाभाविक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा बाकी अपने शरीर में कोई भी क्रिया प्रयत्न पूर्वक न करें अपने शरीर की स्थिरता को स्वयं देखें

आप स्थिरता के इन क्षणों में अपने मन को भी देखें शरीर की स्थिरता का मानसिक स्थिरता पर एकाग्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे अनुभव करें

स्थिरता का मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे देखें अब धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोल लें और सामान्य स्थिति में जैसा आप आसन पर बैठना चाहें आप में से कितने ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अनुभव किया हो

कि मैंने अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया भले ही एक मिनट का समय हो या आधे मिनट का बिल्कुल स्थिर कर दिया बाकी बाकी में बाकी ने क्या ऐसा महसूस किया कि मैं स्थिर नहीं कर पाया किसी को विशेष खांसी या आदि की दिक्कत हो तो अलग बात है नहीं तो आपने से कैसे जो आ, कितने हैं जो सीधे नहीं हो पाए स्थिर नहीं हो पाए एक तो तीन ही

ठीक है। आपको क्या दिक्कत महसूस हुई अच्छा कर रहे हैं। दर्द होते हुए भी हम बिल्कुल अगर स्थिर कर रहे तो अनुभूति तो कर सकते हैं दर्द तो आपको अनुभव आएगा लेकिन शरीर तो एक कुछ खंड के लिए स्थिर होगा तो क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि शरीर के स्थिर होते ही मन पे भी कुछ विशेष प्रभाव आया

जिनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ शरीर की तो स्थिरता शादी लेकिन मन पर कोई प्रभाव नहीं है ऐसे कोई सचिन हो तो आप करेंगे।, तो करेंगे तो जैसे ही हम शरीर की स्थिरता बनाते हैं तो मन की स्थिरता प्रारंभ अगर हम शरीर को हमने शिथिल नहीं किया प्रत शिथिले नहीं किया और बहुत अकड़ करके बैठ गए विशेष शरीर की स्थिति नहीं रखी आगे पीछे हो गए तो अंदर हम कितना भी प्रयास करेंगे मन को एकाग्र करने का

बहुत मुश्किल पड़ेगा जोर अधिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि किसी साइकिल का टेढ़ा हो, सीधा नहीं हो, हो, थोड़ा टेढ़ा या होगा लेकिन बहुत जोर लग जाएगा थोड़ी थोड़ी सी जो अपने मन को छिपा करके देगा समझ रहे हैं बार बार बदल बदल करके सिखा करके देखें अपने

जब डॉक्टर चश्मा निकालता है तो क्या करता है अंतिम स्थिति के अंदर बार बार पूछता है बताइए जैसे वहां परीक्षण किया जाता है ऐसे अब अपना थोड़ा देखा कि जहां लगाया फिर थोड़ी देर बदल के देखा जहां कैसा लगा यहाँ कैसा लगा सामान्यतया जो अनुभव है नए साधकों का उसके हिसाब से दो स्थानों पर सबसे अधिक मन दिखता नए साधकों का अभ्यास के साधक तो कहीं भी अच्छा दिखा सकता है एक स्थान है भूम अध्य लगाट के मध्य का और दूसरा है हृदय

यदि आप अधिक परीक्षण नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते इन दो स्थानों के ऊपर के अपने मन को ले जाकर के शरीर को स्थिर करके मन को अंदर ही अंदर उस स्थान पर ले जाएं और वहाँ पर उस स्थान पर क्या अनुभूति रही है उसको पहले देखने का प्रयास करें तो वो मन वहाँ पर रुक जाए और फिर अपना अपना परीक्षण कर लें तो जो स्थान आप अपने लिए चयन करें उसको प्रतिदिन बनाया जाए हर उपासना के समय आप अलग अलग स्थान बदलें और नए के लिए ठीक नहीं है

तो किसी का भी अभ्यास नहीं होगा महसी कहता देता एक स्थान पर पहले अपना अभ्यास कर और उसके बाद तो फिर वो कहीं भी किसी स्थान पर अपने मन को छिटा सकता है पहले एक स्थान पर अभ्यास होना चाहिए लेकिन इन दो स्थानों पर भी अलग अलग साधकों को कुछ समस्या आती है आ सकती हैं। कुछ साधकों को समस्या होती है जहां जब धारणा लगाते हैं तो उनके सिर के अंदर दर्द होने लगेगा आंखों में दर्द होने लगेगा या सिर में दर्द होने लगेगा फिर यद्य अलग अलग कारण हो सकते हैं

उपासना करते समय वो अगर खिंचाव यहाँ ले आए खिंचाव ला करके रोकते रखें वो अंदर से मन को जोड़ के रोकना चाहते हैं उसके प्रयास में उनके शरीर के बाहर की मस्तिष्क में वो खींच लेते हैं महसूस नहीं होगा उनको लेकिन खींच लेते हैं उसके कारण दर्द हो सकता तो है, है। अथवा मस्तिष्क की दुर्बलता हो वो इतना एकाग्र नहीं हो और वो भी सिर में दर्द है तो ऐसा अगर किसी को बाधा लगे तो वो उस स्थान को करें दूसरे स्थान को करें

जो हृदय प्रदेश पर लगाते हैं उनके भी किसी को समस्या आ सकती है यहाँ लगाने से किसी की धड़कन किसी को लगता है कि बढ़ गई अथवा किसी को लगेगा मेरे को यहाँ दर्द होने लगता है वैसे महसूस नहीं होता दर्द लेकिन धारणा करके जैसे वो एकाग्रता का प्रयास करता है तो यहाँ धड़कन बनने लग जाती है और उसको थोड़ी वैसे जैसा महसूस होने लगता है तो ऐसे ही साधक भी उस स्थल को छोड़ दें यदि ये दो अच्छे है। लेकिन अगर किसी की शारीरिक बाधा होती है तो उस स्थान को

अपना अपना बद एक दो स्थान ऐसे है जहाँ की कि किसी को कोई बाधा महसूस नहीं होती है कोई दर्द नहीं होता कोई पीड़ा नहीं होती उसमें से एक स्थान है नासिका का अगला कुछ महसूस नहीं होगा लेकिन यदि यहाँ भी ध्यान करते हैं आप यहाँ तनाव ले आए तो फिर मदर्द हो सकता है तो धारणा के कारण से आपको परेशानी नहीं होगी दूसरा दीघ के अगले खास पर भी अगर आप ध्यान को केंद्रित करते हैं तो वहां भी बाधा दो तो स्थान ऐसे हो सकते हैं कंठ प्रदेश के लिए मिल सकती

जो भ्रम रंग पे करते हैं ऊपर उनको भी फिरता हो सकता है जो स्वस्थ हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रखी तो सुबह तो शाम की उपासना होती है उसमें आप जब धारणा का कहें आसन की स्थिति बनाने के लिए कहें तो ऐसे ही अपने शरीर को बना करके फिर कर और प्रयत्न की शुफलता करने प्रयत्न की सुथिलता होने से शरीर की उसके तरफ आएगी और आसन हमारा

परिभाषा कहने का आज मैंने बातें आपके सामने की बातें हैं प्रारंभिक बातें हैं लेकिन का कहना है कि कभी कभी उनको दर्द हो जाता है एक स्थान पर

तो आप जिस दिन दर्द हो रहा हो कोई ना कोई कारण होगा उसमें तो आप कारण पकड़ लें कारण का निवारण करें अथवा तो स्थान पकड़ लेकिन ठीक चल रहा है तो उसी स्थान पर जो लिखा वो हृदय कह पास वाला जहाँ से आप हाथ करते करते आएंगे तो एक जगह आपको लगेगा की आपकी शक्ति समाप्त हो गई है

तो हड्डी के बाद का जो थोड़ा लड़का जैसा भाग है पतरियों के बीच और ऊपर बीच के हड्डी के नीचे जहाँ की आप थोड़ा हाथ रखेंगे तो आपको हृदय से घर भी महत्व होगी वहां की मन आपको होगी में दर्द होता है कई कारण हो सकते हैं तो आपका आसन ही ठीक नहीं लगा हुआ हो उसको आसन की स्थिति आप दिखवा रहे मैं ठीक बैठता हूँ

दूसरा है आपकी कमर की मानसूषियाँ ही कमजोर हैं उसके लिए तो जो आसन कर हैं जाते हैं सब व्यायाम के आसन उसमें कमर और दीपके से संबंधित जो मासियाँ हैं इनके अलग अलग आसन होते हैं शलवासन है उत्तानुपाद आसन है चक्रासन है धनुरासन है इन आसनों को करने से आपकी वहाँ की मानसूषियाँ जब अच्छी हो जाएंगी तो आप देर तक भी इससे जाते रह सकेंगे जिनका अभ्यास नहीं है, वो कुछ देर बैठेंगे है, तो उनको खताना नहीं है वहाँ मनुष्य में दर्द होगा और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है और दर्द हो रहा है

तो केवल तो तो दर्द को तो रोके रखता है कि मेरे को बैठे ही रहना है आधा घंटे एक घंटे ऐसा नहीं रहा आपको तो मान लो पंद्रह दस मिनट बाद में बहुत दर्द हो गया तो उपासना तो आप घंटे कह नहीं पाएंगे तो अच्छा है पाँच मिनट के लिए तो लेट जाए अपना अच्छा आसन बदल लें अपने को ढिला कर दें उन मानसूष को थोड़ा विश्राम करें उसे बैठ कर धीरे धीरे आते हैं आपके पास में यही स्थिति आप एक तक आराम से सकते हैं कौन बीच

प्रश्न की मन की एकाग्रता है जिसके। ये वो व्यक्ति को जल्दी कर लेगा जल्दी भी मतलब ऐसा जल्दी नहीं जो जल्दी बनना कभी अच्छी स्थिति बनेगी कभी बिल्कुल बिकल जाएगी स्थिति बनाए रखना भी कठिन होता है लेकिन महीनों सालों का समय अच्छा और नहीं तो अगर उसका आचरण भी ठीक नहीं है दिन भर तो, ये तो ये

नियम नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं फिर उपासना करते हैं तो वो कितना भी उसको लंबा समय हो गया नहीं होगा वो तो कई जन्म थोड़ी नहीं होने वाला तो कठिन कहूँ हम अगर शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं अनुभवियों ने जैसा बताया उसके अनुसार चल रहे हैं तो हम करते हैं हमको पहले भी पूछें तो क्या पता लग जाएगा कि हाँ भिन्नता आ जाएगी उन उपायों का हो सकें महीने में सालों में तो हमको लगेगा एक साल पहले हमारी स्वास्थ्य आज क्या है आप देख तो बिल्कुल आ जाएगा

किया तो अंतर परिणाम तो आने नहीं है, है कि मन एकाग्र करने के, के बाद में जब, जब करते हैं तो मन बहुत भारी हो जाता है तो कुछ आपको तो अपनी गंभीरता को या तो कुछ कम कीजिएगा ऐसी स्थिति में जब आपको भारीपन लगे तो कुछ नाम दीजिए आप अगर बाहर हैं,

तो है ठीक है वैसे तो इनका कहना है लेकिन उसके बाद में जब ये तो प्रयासपूर्वक जब किया जाता है थोड़ा तब ऐसा महसूस होगा फिर जब सहजता आ जाती है तो दिक्कत नहीं होती गाड़ी चलाते समय शुरू में बहुत जोर लगता है अच्छा है बहुत अच्छा है एक

एक बात आपका हो गया अब एक प्रश्न आखिर करेंगे हाँ जी हाँ जी कर सकते हैं मेरे तो मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ बाकी कई जनों का कहना है कि नहीं वेद मंत्र से ही होना चाहिए लेकिन हम जैसा हमारा जैसा स्तर है भजन मुख्य बात है हमारी एकाग्रता आना भावनाओं का उभरना अगर आपको भजन से होती है तो कोई आपत्ति तो नहीं विराम देते हैं